जंगल प्राणी एक कंप अश्व माधुरी गणी के ऊपर सदा बैठ करके यात्रा की जाती है, भी है।, है। मन ही सदा करते मन मत कामदेवी के मन को भी मतने वाले हैं कामदेविंद प्रेम का नाम है काम प्रेम स्वरी का है श्री राधायण इसमें काम रूपा हुए राधायण उनके मन को मतने वाले होने वाले हो गए मदन मोहन मदन हो गए राधा रानी उनको मोहित करने वाले मदन मोहन हो गए दोनों दोनों के मन को मोहित करते हैं प्रिया के लिए श्याम सुंदर काम है शाम सुंदर के लिए प्रिया जी काम है दोनों दोनों के मन को मन मोहित करते तो मन मथे मन मथे काम देव के मन को भी मतने वाले हैं इसलिए नाम धरे मदन मोहन उनका नाम मदन मोहन हो गया जिन्ह पंच दर्प स्वयं नव कंदर्प जिनके सामने कामदेव का अभिमान कि मैं पांच बाणों को धारण करने वाला हूं मोहनम मारनम इन पांच बाणों को वशीकरण उच्चाटन मारण ये कामदेव के पांच बाण इन पांच बाणों को भी नष्ट कर देने वाला कामदेव के अभिमान को नष्ट कर देने वाला श्री कृष्ण का रूप है तो जिन्ही पंचशर दर्प पंचशर माने पांच जिसके बाह हैं, ऐसे कामदेव के दर्प को वे हरण कर लेने वाले हैं स्वयं नव कंदर्प स्वयं वे श्री कृष्ण नए कंदर्प होकर के विराजमान हैं, नए कामदेव होकर के वे विराजमान है स करे लया गोपी गौर गोपी गौर को संग में लेकर के वे रास करते हैं और रास करते हुए वे अपूर्व से सबकी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं ये माधुर्य लीला का वर्णन कर रहे हैं माधुर्य का वर्णन चल रहा है कि महा के प्रकट होने पर भी नाक लीला का त्याग नहीं जिन संग सखा संग उनके निज संघ सखा संग सारे सखा उनके साथ में है गोवर्ण चारण रंगे और गैयाओं को चराना तो केवल बहाना है वे तत्वतोचारण के बहाने श्री प्रियाओं से मिलते हैं और विविध प्रकार की लीला करते हैं नंद भाव के यहां पर कोई गोपों की कमी थोड़ी है कहीं जाएंगे तो काम अटक जाएगा परंतु खेलने के लिए जान बूझ गाय चराने के लिए जाते हैं वृंदावन में स्वच्छंद विहार करने के लिए और गायों के चराने के बहाने श्याम सुंदर प्रिया जी से मिलने के, के, के लिए जाते हैं श्री राधा सूर्य पूजन के बहाने श्याम सुंदर से मिलने के लिए जाती हैं श्री चंद्रावली जी चंडी देवी की आराधना करने के बहाने श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाती है गोमला चंडी उनकी आराधना के लिए तो दैवत पूजा या केवल बहाना है तत्वता तो कृष्ण सेवा कृष्ण मिलन यही सबका एकमात्र लक्ष्य इस प्रकार ये बारवें मान्यता पूर्वक इनका स्वच्छंद वृंदावन स्वच्छंद विहार स्वच्छंद विहार हो रहा है यार वेणु ध्वनि सुन श्याम सुंदर की वेणु ध्वनि को सुनकर के स्थावर जन्म प्राणी सब स्थावर जन्म प्राणी पुलक कंप अश्रु वही धा सबके पुलक कंप अश्रु यह धारा बहती सब रोमांचित हो जाए तो कृष्ण के चार असाधारण गुण हैं जो नारायण में भी नहीं मिलते लीला माधुर्य प्रेमी पदकर का माधुर्य वेम माधुर्य और रूप माधुरी लीला माधुर्य ऐसा क्या रास नारायण ने कभी रास नहीं किया परतु यहां प्रियाओं के साथ में संगीत करते हुए नृत्य करते हुए विराजमान ये लीला माधुर्य कृष्ण का प्रेमी पढ़कर ऐसा ऐसा प्रेमी तो कहीं दूसरे है ही नहीं सब जगह प्रेम के साथ में कहीं ना कहीं कारण जोड़े हुए हैं परंतु यहां बिना कारण के प्रेम है ये ब्रजलीला की विशेषता और रूप माधुर ऐसा कि अपन स्वयं भी मोहित हो जाए अपने रूप को देख करके वेणु माधुर्य के जिस वेणु के सामने भोग और मोक्ष दोनों समाप्त हो जाए बा का तात्पर्य है हैत्पर्य है भोग सुख और रू का तात्पर्य है नाश करना जिसके आगे ब्रह्म सुख जिसके आगे भोग सुख और सारे दोनों प्रकार के जो सुख हैं वे दोनों के दोनों नष्ट हो जाए उसका नाम है बेणु बेणु में बा धन ई धन रणु बेणु तो ब्रह्म सुख और भोग सुख दोनों नष्ट करने वाले हैं तो यहां पर बेणु सुनी स्थावर जंगम प्राणी पुलक कंप अश्रु वही धार पुलक कंप अश्रु इनकी अपूर्व धारा बहने लगती है मुक्ता हार वक्र पांते इंद्र धनु पिछति पीताम्बर बिजली संचार ये श्री श्याम सुंदर उनकी रूपमाधुरी कोई अद्भुत मेघ के समान है ये अद्भुत मेघ है मेघ में जैसे बगुलाओं की पंक्ति होती है ऐसे श्री श्याम सुंदर ने बगुलाओं की पंक्ति माने मोती की पंक्ति धारण करके मोती की जो माला है यह बगुला की पंक्ति अब यहां पर श्याम सुंदर का रूपक दिखा रहे हैं कि श्याम सुंदर हैं जैसे एक घनश्याम काले रंग के बादल घनश्याम अब बादल में जैसे बगुलाओं की पंक्ति होती है ऐसे श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर यहां पर मोती के हार की पंक्ति है बादल में इंद्रधनुष होते हैं यहां पर इंद्र धनु पिच अनेक मु, मयूर मुकुट जो धारण कर रखे हैं उनमें से अनेक रंग के जो आ, रंग हैं, वे रंग प्रकट हो रहे हैं सातों रंग उस मयूर मुकुट में कहीं झलक रहे है तो मयूर मुकुट जो है वो ही जहां पर इंद्रधनुष हैं इंद्र धनु पिछ पिछ माने मयूर मुकुट उनकी तति माने पंक्ति मयूर पंक्ति गोमकुट की पंक्ति वो इंद्रधनुष है पीतांबर बिजली संचार पीतांबर जो है वो क्या है बिजली बिजली ही पीतांबर की चलक जो आ रही है वो मानो बादल में जैसे बिजली होती है ऐसे यहां पर बिजली का संचार हो रहा है कृष्ण मानो जलधर इस प्रकार कृष्ण मानो नई जलधर हैं सस्य ऊपर वनिष नीलामृत धार जगत सस्य बादल खेत के ऊपर वर्षा करता है या जगत ही मानव खेती है जिसके ऊपर श्री कृष्ण के माधुरी के अमृत की वर्षा हो रही है पूरा मेटाफर है रूपक है सांग रूपक एक वस्तु का वर्णन किया तो उसके अंग उपांगों का भी जहां वर्णन हो रूपक के अंतर्गत उससे मिलते हुए एक ही रूपक के अंतर्गत वर्णन किया जाए उसको कहेंगे सांग रूपक जहां एक रूपक एक दूसरा रूपक दूसरा तो वहां पर उसको कहेंगे देंगे नरंग रूपक तो रूपक भी दो प्रकार का सांग और नरंग यहाँ पर सांग रूपक है अर्थात वेग है तो वेग से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनका यहां ऊपर वर्णन किया जा रहा है भगवत्ता सार क्या बात ये एक निष्कर्ष परिभाषा वचन कई बार ये बोलते हैं कि माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कई न प्रचार भगवत्ता का सार माधुर्य है जिसका ब्रज में प्रचार किया तहा सुख व्यासे नंदन श्री सुख व्यास पुत्र श्री सुक स्थाने स्थाने भागवते वर्ण याचे जौनाईते श्रीमद भागवत का मैं स्थान स्थान पर इस माधुर्य का श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है सुन माते भक्तगण जिसको सुन करके भक्तगण मत मतवाले हो जाते हैं तो सनातन श्री कृष्ण के माधुर्य का मैं कहां तक वर्णन कर कही थे कृष्णे रसे ऐसा कहते कहते श्रीमद महाप्रभु कृष्ण के रस का वर्णन करते करते श्लोक पढ़े प्रेम बसे प्रेम के वशीभूत होकर के श्लोक पढ़ रहे हैं कृष्ण का वर्णन करते हुए जहां व्यक्ति स्वपर तटस्थ भाव रूपी आवरण से मुक्त हो जाता है भगनावरणता उसमें प्राप्त हो जाती है तो उसे रस की प्राप्ति होगी यदि भग्नावरणता बना रहेगा तो वो पैशन में स में अभी काम में डूबा हुआ है तो रस से ही कहेंगे जहां पर इस शरीर से संबंधित जो स्वर तटस्थ भाव है तो हो जाए। और कहीं पात्र के साथ में मिलने की योग्यता हम में आ जाए तो कहीं तो कृष्ण रसे श्री कृष्ण के तो जब तक अपने शरीर के सुख का कि ये वस्तु है इसका भोगता मैं बन जाऊ ये मेरा भोग्य है ऐसा विचार यदि बना रहेगा तो वहां पर है काम जहां इस भाव से मुक्त हो जाएगा स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाएगा उसी को कहेंगे भग्नावरणता भगनावरणता होकर के आत्मा का प्रकाशन हो जाएगा आत्मा के आनंद का प्रकाशन होगा नहीं तो शरीर के मन के आनंद का प्रकाशन होगा आत्मा के आनंद का प्रकाशन होगा स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होने पर फिर आत्मा के आनंद से जो स्थायी रस है वह प्रकाशित होगा उसका नाम रस है तो बाह्य आभ्यंतरकरण व्यापारांतर रोधनम स्व कारण आदि संश्लेषी चमत्कारी रस श्री अलंकार कौस्तु में श्री कर्णपुर रस की परिभाषा देते हैं कि बाह्य अभ्यंत करण मन की सारी इंद्रियां इंद्रियां मन बाहरी इंद्रियां और अंतकरण अंतकरण अंतक और बाह्य इंद्रिय इनके व्यापार अंतर रोधनम इनके जो व्यापार हैं वे बंद हो जाए अर्थात अपने सुख के लिए कोई वस्तु को शब्द स्पर्श रूप को लेना यह तो बंद हो जाए स्व कारण आदि संश्लेषी अपने कारण माने रंगमंच के ऊपर जो प्रियालाल जो पात्र हैं उनके कारण उनसे संश्लेषी उनसे हम पादात्म प्राप्त करके विराजमान हो जाएं कवि के साथ में अपने मन को मिला करके कवि ने जिस प्रकार से उन पात्रों को प्रस्तुत किया है किसी काव्य में उन पात्रों के साथ में संश्लेष प्राप्त करके हम विराजमान हु जाए चमत्कार प्राप्त हो और वो चमत्कार कहीं भौतिक वस्तुओं का चमत्कार नहीं है वो बस चमत्कार आत्मा का चमत्कार है चित्त से प्रकाशित जो स्थाई भाव है उसका नाम रस है चित्त माने आत्मा जीवात्मा जीवात्मा से प्रकाशित जो स्थाई भाव है वो स्थायी भाव का नाम ही रस है तो कृष्ण कही थे कृष्ण रसे श्री कृष्ण के रस का वर्णन करते समय श्लोक पढ़े प्रेम बसे श्रीमंद महाप्रभु प्रेम बशीभूत होकर के श्लोक पढ़ने लगे प्रेम में सनातन ने हाथी धोरी और प्रेम में सनातन के हाथ को पकड़ करके ये अत्यंत स्नेह व्यवस्था में सनातन के हाथ को पकड़ करके श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि गोपी भाग्य कृष्ण गुण के कौनल वर्णन अरे सनातन झिझोड़ते हुए कह रहे हैं अरे सनातन गोपी के भाग्य कृष्ण के गुण का कौन वर्णन कर सकता भावावेश मथुरा नागरी देख भावावेश में मथुरा की नागरी गण भी ये कहती हैं कि गोप्य स्तपक के मचरण गोपियों ने ऐसा कौन सा तप किया ये मथुरा वास स्त्रियों के वचन गोपियों ने ऐसा कौन सा तप किया जब रूपम कि वे कृष्ण के इस रूप का के बंती नयनों के द्वारा पान कर रही हैं ये रूप कैसा है लावण्य सार लावण्य का सौंदर्य का सार है और असलोर्धम इसके बराबर ही कोई नहीं है तो बढ़कर के कौन होगा और अनन्न्य सिद्धम यह सौंदर्य सौभाग्य सौभाग्य की बात चल रही है गोपियों की सौभाग्य की यह सौभाग्य अनन्न्य सिद्धम किसी दूसरी जगह कभी सिद्ध नहीं हो सकता है दिर्घ पेवंती यह गोपिकागण श्री श्याम सुंदर के लावण्य सार का नयनों के द्वारा निरंतर निरंतर पान करती हैं दिग्विप प्रबंधित नयनों के द्वारा उस लावण्य का पान करती हैं अनुसव अभिनवम और ये रूप भी बा अद्भुत है अनुसव अभिनवम अनुसव माने प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण यह नया है रूप प्रत्येक क्षण नया होता है सौंदर्य शास्त्र में इस बात को लेकर के बड़ा विवाद था कि सौंदर्य ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है देखने वाली आंखें सुंदर होती हैं सुंदरता देखती हैं कि वस्तु सुंदर होती है कुछ लोग कहते थे कि देखने वाली आंखें सुंदर होती हैं कहते हैं अच्छा नहीं लगता है परंतु दृष्टांत के लिए कि लैला सावरी थी परंतु फिर भी मजनू को हो वो ही सर्वश्रेष्ठ सुंदर लगे तो सौंदर्य जो है वो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है देखने वाली आंखें सुंदर देख रही हैं जिसको जो वस्तु तो सुंदर लगे वो ही सुंदर दिखेगी उसे पंच कुछ कहते ना ऐसा नहीं है वस्तु तो भी सुंदर होनी चाहिए यदि वस्तु तो सुंदर नहीं होती तो सब लोग किसी को सुंदर कहते हैं ये अनेकों की अनुभूति कैसे होगी तो सौंदर्य के अलग अलग मानदंड भी होने चाहिए अब सौंदर्य के मानदंड भूगोल में प्रत्येक कॉन्टिनेंट में प्रत्येक भौगोलिक स्थिति में अलग अलग हैं पहाड़ों में पिछकी नाक भी सुंदरता का प्रतीक है में मोटे ओठ भी सौंदर्य का प्रतीक है चीन में पतले पैर छोटे पैर जितने छोटे पैर होंगे उतना सुंदर माना जाएगा और वहां लड़कियों को जन्म लेने के साथ ही साथ लोहे के जूते पहना दिए जाए कि उनके पैर बड़े नहीं हो तो सौंदर्य के मानदंड भी अलग अलग हैं कहीं मोटी कमर वो सौंदर्य का मानदंड है तो सौंदर्य के मानदंड भी विश्व में एक से नहीं है सब जगह अलग अलग है सौंदर्य के मांडप तो ये बड़ा भारी विवाद था कि सौंदर्य ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है वस्तु में सौंदर्य है कि देखने वाली आंखों में सौंदर्य है परंतु ने आकर के ये दोनों के दोनों विवाद खंडित हो गए ये पूरा जो डिबेट थी वही टेंशन हो गई बोले यहां पर वस्तु भी सर्वश्रेष्ठ है श्याम सुंदर का रूप भी अस्मर्ध है और देखने वाली गोपियों की आंखें भी अस्मर्ध है दोनों ही यदि अस्मृ हों और तर सौंदर्य का आस्वादन हो तो उस आस्वादन का तो कहना ही क्या तो यहां पर अद्भुत रूप में दिग्विपति अनुसोभा अभिनव अनुसोभ माने प्रत्येक क्षण अभिनवम मानी ये रूप नया प्रतीत होता है कभी भी इसमें पुरानापन प्रतीत नहीं है ये गोपियां निरंतर रस का पान कर रही हैं, अनुसव अभिनवम प्रत्येक क्षण जो अभिनव है दुरापम ये एक आएक ये सौंदर्य किसी दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकता है इस रूप का दर्शन करने के लिए हृदय में आंखों में प्रेम चाहिए भक्त भक्तंजनक छुलित भक्त बिलोचनो प्रेमांजन छुलित भक्त बिलोचने नो संत सदैव हृदय बिलो के अंति प्रेम रूपी काजल लगा करके भक्ति का चश्मा लगा करके संत गण इसका निरंतर निरंतर दर्शन करते है तो यहां पर दुरापम सौंदर्य हो परंतु यदि प्रीति नहीं है तो सुंदर ही सुंदर सुंदर नहीं दिखेगा कृष्ण के सामने भी सौंदर्य प्रकट हो रहा है कंस के सामने पंत, कंस को सुंदर नहीं दिख रही है कंस को मृत्यु दिख रही है मृत्यु ही पाते इसलिए परम सुंदर होने पर भी यदि किसी को कृष्ण सुंदर नहीं दिखे तो यही कहा जाएगा कि कमी उस व्यक्ति की है कृष्ण की कमी नहीं है माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए कृष्ण तो सदा सुंदर हैं ही परंतु तो देखने वाली आंखें भी सुंदर होनी चाहिए नजर प्रेमी की होनी चाहिए शौके दीदार यदि है तो नजर पैदा कर नजर नहीं है तो जो दीदार है वो नहीं हो पाएगा तो ये रस की एक विशेषता है कि मैनों में भी प्रीति होनी चाहिए मैनों में प्रीति नहीं है तो वो सौंदर्य का दर्शन नहीं हो सकेगा तो दुरापन प्रेमियों को वह वस्तु सदा दिख रही है एकांत धाम यश श्री ऐश्वर्य श्री कृष्ण यश के श्री के और ईश्वर तो ईश्वर पाके एकांत धाम होकर के विराजमान है उन सभी का कोई दूसरी वस्तु तो नहीं है एकांत धाम यश वे यश के एकांत धाम माने स्थान है श्री माने शोभा के स्थान है और ईश्वर से बने ऐश्वर्य के भी अपूर्ण स्थान होकर के विराजमान है तो श्री मथुरा वासनी स्त्री ब्रज गोपिका गणों की प्रीति का वर्णन करते हुए विराजमान हु और इसी का वर्णन करने के लिए फिर श्री महाप्रभु माधुर्य का वर्णन करते हुए एक गीत गाने लगे गीत काव्य की लिरिक्स के पांच गुण होते हैं कोई काविता और गीत इन दो में अंतर है हर एक गीत कविता है परंतु तो हरेक कविता गीत नहीं है गीत के पांच गुण हैं गीत का एक गुण है उसमें भावुकता होनी चाहिए भाव का विस्तार रस गीत का दूसरा गुण है कि उसमें आत्मा भी व्यक्ति होनी चाहिए यह बहुत बड़ी वस्तु है आत्मा व्यक्ति का मतलब है व्यक्ति की कवि की अपनी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं उसमें छल जब तक वैयक्तिक अनुभव और वैयक्तिक अभिव्यक्ति नहीं है आत्माभिव्यक्ति नहीं है तब तक वह गीत नहीं बनेगा वह एक कहीं पोइट्री बन जाएगी पद्य बन जाएगा परंतु गीत में सर्वदा सर्वदा अपने हृदय की पीड़ा अपने हृदय का उल्लास कोई ना कोई भाव अपना व्यक्तित्व तो अपनी पर्सनैलिटी वह कहीं ना कहीं प्रकट होती है तो दूसरी चीज हुई आत्म आत्माभिव्यक्ति तीसरी चीज गीत की है वो है कलात्मकता उसकी अभिव्यक्ति बड़ी चमत्कार पूर्ण होनी चाहिए गीत चमत्कार पूर्ण होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कलात्मकता होती है चौथी जो गीत काव्य की विशेषता है वो गीत काव्य की विशेषता है कि उसमें संक्षिप्तता होती है क्योंकि किसी एक भाव को ही कहीं प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति होती है भाव की एक तरह आई जरूरी नहीं कि उसको किनारे तक पहुंचाया जाए जैसे किसी सरोवर में एक कंकड़ डाला उसमें आवर्त उठा वो आवर्त उठ रहा है केवल उस आवर्त तक ही अपने आप को केंद्र रखा जाए इसलिए गीत में कोई एक केंद्रीय भाव होता है और उस एक केंद्रीय भाव को ही कहीं प्रस्तुत करने का प्रयास होता है इसलिए वो केवल एक भाव को प्रस्तुत करता है नज्म और गजल इनमें जो अंतर है वही काव्य में और गीत में अंतर है गजल में भाव एक नहीं होता है एक शायद एक जो शेर है उसमें एक भाव दूसरे शेर में कहीं दूसरा भाव दोनों में चमत्कार है पंथ जरूरी नहीं कि एक ही भाव हो कई भाव एक ही गजल में हो सकते हैं पंत जहां दज में होती है वहां पर एक ही भाव पूरी कविता में व्याप्त होता है ये अंतर होता है तो गीत काव्य की भी विशेषता है कि गीत काव्य में केवल एक मूल भाव होता है और उस मूल भाव को ही प्रस्तुत किया जाता है एक मूल भाव या उसी से संबंधित जो अनुभाव है उनको वर्णन किया जाएगा अन्य भाव वहां पर नहीं आएंगे जबकि गजल में हर एक जो शेर है वह स्वतंत्र है उसका पहले शहर के साथ में कोई संबंध नहीं तो ये गजल और नजम में जैसे अंतर है वैसे ही यहां पर अंतर काव्य में और गीत काव्य में इसे संक्षिप्तता भाव हमेशा संक्षिप्त होता है इसे संक्षिप्तता और गीत काव्य का पांचवा गुण है वो है संगीतात्मकता उसमें मेलोडी एक संगीत के साथ में वो वस्तु प्रस्तुत की जाती है तो जिसमें भावुकता हो जिसमें कलात्मकता हो जिसमें आत्मा आत्माभिव्यक्ति हो जिसमें संक्षिप्तता हो जिसमें संगीतात्मकता हो ऐसे गुणों से युक्त जो रचना है उस रचना को हम गीत कहेंगे और यहां पर एक गीत यथा राग राग के अनुसार एक गीत को यहां निरूपण किया जा रहा है कि सखी है कौन तक कई गोपी गुण अदी सखी गोपियों ने कौन सा तप किया तारुण्यमृत पारावार तरंग लावण्यसार ताते से आवर्त भावोद्गम वैशी ध्वनि चक्रवात नागरी मंत्रण पात ताहा डुवाए ना हो उद्गम श्री कृष्ण तारुण्यमृत के पारावार समुद्र होकर के विराजमान समुद्र जहां लहर ले रहा है तरंग लावण्य लावण्य तरंग के रूप में विराजमान तारुण्य का समुद्र है जिसमें लावण्य रूपी लहर उठ रही है लावण्य का तात्पर्य है मोती के चारों ओर शुद्ध मोती के बढ़िया जो असली मोती है उस असली मोती के चारों ओर जो एक लहर सी दिखती है उसका नाम है लावण श्री कृष्ण के श्रीअन के चारों ओर भी एक अपूर्व ओर दिखता है वो है लावण तो लावण्य मृतसार लावण्य का यह सार विराजमान है वो लावण्य ही लहर है पावण्य का समुद्र है और लावण्य उसकी लहरें उठ रही हैं। ताते से आवर्त भावोद्गम और उसमें आवर्त भी पड़ रहे हैं जहां पानी गहरा होगा वहां आवर्त पड़ेंगे वहां भवर पड़ेंगे आवर्त माने भवर उसमें भवर भी पड़ रही है कृष्ण के रूप में रूप का वर्णन चल रहा है ये माधुरी वर्णन चल रहा है भावोद्गम और उसमें कटाक्ष मुस्कान ये सब प्रकट हो रहे हैं भावोद्गम अनेक कटाक्ष मुस्कान इत्यादिक भाव उस लहर में चारों ओर दिख रहे हैं ध्वनि चक्रवात और उसी समय भवर पड़ रही हो और उसी समय ये चक्रवात आ जाए तब तो गए नाव वाला बचा भी नहीं सकेगा क्यों चक्रवात के प्रवाह में फंस गई तो नाभ को चक्रवात जहां ले जाएगा नाभ जाएगी उस समय अपना बस नहीं चलेगा ऐसी स्थिति में वंशी ध्वनि चक्रवात उस समुद्र की लहरों के बीच में भवन में तो पड़े ही हैं बंध वंशी ध्वनि और आ रही है नारी मन तृणपात <laughs> नारी का जो मन है वो तो तिन का पत्ता है जब बड़े बड़े जहाज क्रुश वे भी कहीं उस आधी में कहीं नहीं टिक पाते हैं तो बिचारे तिन का पत्तों की क्या चलाई वे तो डूबेंगे ही ना ताम श्री कृष्ण के रूप रूपी तारुण्या रूपी इस महासमुद्र में बिचारी नारी का तिनका पत्ता जैसा मन तो डूब ही जाएगा उससे फिर वो निकल ही नहीं सकता कृष्ण ने जिसको फंसा लिया बस उसका मन वहीं फंस जाए सखी है कौन तप कई नोपी गण अली सखी मथुरा वासनी स्त्री कह रही हैं कि गोपी गणों ने कौन सा तप किया कृष्ण रूप माधुरी पिब पिब नेत्र भौरी कृष्ण के रूप की माधुरी का आंख भर भर करके तुम पान करो श्लाघ्य कोरे जन्म तनु मन, जिससे हमारा जन्म और शरीर यह कहीं बंदनीय हो करके विराजमान हो जाए वे निरंतर यही प्रार्थना करती हैं कि भद्रम करने भी शूनयान देवा करनाभ्याम नहीं कहा करने भी कहा अर्थात हम अभी रोम रोम दोना बन जाएं और उनसे कृष्ण कथा के अमृत का हम पालन करें बहुवचन का प्रयोग करें हैंचन का प्रयोग नहीं करें भद्रम पश्येमो अक्ष भी दो आंख से नहीं रोम रोम आंख बन जाएं और कृष्ण के उस मंगल में आनंददायी भद्र परम कल्याण में जो स्वरूप है उसको पश्चिमो अक्ष भी हम आंखों से दर्शन करें और वैसे में ही देवहित अंग से नहीं स्थिर अंगों को धारण करके सभी अंगों को स्थिर अंग अंगई स्तष्ट हम उनकी स्तुति करते हुए विराजमान हो और वैसे में ही देवहितम उन प्यारे के सुख के लिए ही वैसे महिमा ने व्यतीत करें यत आयु हो हमारी जो आयु तो यहां पर कृष्ण रूप माधुरी पिम पिं नेत्र भरी कृष्ण की रूप माधुरी का नेत्र भर करके पान करें और श्लाघ्य करें जन्म तनु मन अपने जन्म तनु और मन जन्म को शरीर को और मन को श्लाघनीय बना करके वंदनीय बना करके हम विराजमान ये माधुरी ऊर्ध आम ना यार समान इस माधुरी से ऊर्ध्व माने ऊपर कोई दूसरा नहीं हो सकता अरे होगा कहां से नहीं यार समान जब इसके समान ही नहीं है तो ऊपर कोई कहां से होगा परम व्योम गणे गौणे तक के परम नारायण जो विराजमान है महावैकुंठ में अवतार वैकुंठ की बात नहीं कर रही है अवतार वैकुंठ के ऊपर भी जो महावैकुंठ है उसमें जो परम व्योम नारायण विराजमान हैं ये हो सब अवतारी। जो होकर के विराजमान हैं परम व्योम अधिकारी वे नारायण भी ए माधुर्य ना ही नारायण ये माधुर्य नारायण के स्वरूप में भी नहीं है इसीलिए नारायण के वक्षस्थल पर विचार विचार विचरण करने वाली लक्ष्मी भी अपने नारायण के जब कृष्ण रूप का दर्शन करती हैं तो वो जय तिथे इंदिरा ब्रज में आकर के कृष्ण से प्रीति करना चाहती हैं लक्ष्मी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता कि लक्ष्मी में पत, लक्ष्मी चंचला हो रही है पातमृत का त्याग कर रही है लक्ष्मी ये विचार कर रही है कि मेरे नारायण का ये जो चतुर्भुज रूप दिख रहा है इसकी अपेक्षा इनका वो दुर्ज मूल्य मनोहर रूप तो यही समझेंगे कि नारायण का रूप है हमारी बात अलग है जो वृंदावन के निवासी हैं रसिक जन वृंदावन उपासना के वे लोग कहेंगे कि के नहीं नारायण भी कृष्ण के अवतार हैं परंतु तो लक्ष्मी जी अपनी दृष्टि से सोचेंगे उनकी दृष्टि में मेरे नारायण का जो कृष्ण स्वरूप है वो स्वरूप नारायण स्वरूप से भी ज्यादा मधुर है इसलिए वे नारायण की आ, का संग छोड़ करके ब्रिज में आकर के ब्रिजवासियों का प्रार्थना करती हैं और दरवाजे दरवाजे पर भी भटकती हैं कि यहां वो कृष्ण रूप तो नहीं छिपा हुआ है मेरे नारायण का वो जो दिव्य स्वरूप है मुरली मनोहर वो स्वरूप तो नहीं छिपा हुआ है तो श्रेत इंदिरा शो अ यहाँ पर गली गली में वो विचरण कर रही है ताते साक्षी ए रमा इसी बात को तो निरूपण कर रहे हैं रमा साक्षी हैं नारायण प्रियतमा पति गणे उपास्या जो लक्ष्मी है पतिव्रता गणों की तेरो ये उपास्याधुरी लोभे वे लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के माधुरी को देख करके लुभा जाती हैं और छाण सब काम भोगे सारे काम भोगे इनको छोड़कर के करके वृत कौरिक तपस्या व्रत धारण करते हुए बेल बेलबंद में तपस्या करती हुई लक्ष्मी विराजमान हो रही हैं इस प्रसंग में नायम श्री प्रसादम इसकी श्लोक में यद यद कामन ये नाग पत्नियों की जो वंदना है इसकी टीका में श्री वैष्णव आचार्य ने निपण किया कि लक्ष्मी के चार स्वरूप हैं लक्ष्मी का एक स्वरूप है जो कृष्ण की अंग संगनी होकर के विराजमान जैसे बक्षस्थल के ऊपर कृष्ण के श्रीवत्स का चिन्ह है तो वो उस लक्ष्मी को कृष्ण का संग प्राप्त है तो पहली लक्ष्मी हुई कृष्ण की अंग संगनी दूसरी लक्ष्मी हुई श्री राधारणी अवतारणी है और अवतारी अवतारणी में सारे अवतार विराजमान हैं, तो जितने भी लक्ष्मियों के अवतार हैं वे सब श्री राधिका में विराजमान है इसलिए मखेश्वरी क्रियश्वरी सुधेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी सब कह दी प्रमाण शासनेश्वरी सब कह दी रमेश्वरी कह दी क्षमे कह दिया रमेश्वरी भी उनको कह दिया गया तो जो पादात्मा पन्न है उन लक्ष्मी को भी श्री कृष्ण का माधुर्य प्राप्त हो गया तीसरी लक्ष्मी है जो कि आनुगति ग्रहण करके ब्रिज में दासी बनकर के राधा रानी की सेवा करना चाहती है संभवंत स्वर स्त्रीय ब्रह्मा जी ने कहा था कि देवताओं की स्त्रियां ब्रिज में जन्म ग्रहण करें तो उस समय सभी देवियों ने ब्रिज में दासी बनकर के राधा रानी की नुकुंज की जन्म ग्रहण किया चलो इनको भी कृष्ण माधुरी का दर्शन हो गया तो तीन को तो दर्शन है क्यों दर्शन है तीन को दर्शन है कि इन्होंने दो शर्तों को पूरा किया एक शर्त तो हम गोपी हैं देवी भाव का त्याग किया और अपने आप को गोपी भाव यह स्वीकार किया तो गोपी भाव स्वीकृति और दूसरा राधिका अनुगत्य स्वीकृति तीनों ने की हुई इसलिए इनको कृष्ण मिलन की प्राप्ति परंतु एक लक्ष्मी ऐसी है जिसमें ये दो चीजों की कमी है उस लक्ष्मी ने न तो देवी भाव स्वीकार किया त्याग किया गोपी भाव स्वीकार नहीं किया अभिमान धारण किए हुए है कि मैं देवी हूं और राज का भी ग्रहण नहीं किया तो ठाकुर कह रहे हैं भैया देवी है तो किसी देवता का पल्ला पकड़ हम तो ग्वरिया हैं जो गोपी बनेगी वो हमारे साथ में रास करेगी गोपी नहीं बनती है तो रास नहीं मिलेगा तो उस लक्ष्मी को रास नहीं मिला और राधिका का अनुगति भी ग्रहण नहीं किया किशोर जी का अनुगति ग्रहण करे लक्ष्मी कृष्ण को तो चाहती हैं, परंतु राधिका अनुगति ग्रहण करती नहीं है तो चाहे लक्ष्मी हो चाहे चतुर्वेद ब्राह्मणों की याज्ञिक पत्नियां हो वे भी ब्राह्मणी पदे का अभिमान त्यागने का नहीं कर है और राधिका अनुगत्य ग्रहण नहीं कर रही है उनके भी भात को तो कृष्ण खा लेंगे परंतु उनके साथ में रास नहीं करेंगे उनको लौटा दे इसलिए श्री राधिका परकर को प्राप्त करने के लिए मंजरी भाव धारण करना बहुत जरूरी है और मंजरी भाव में मैं राधिका की दासी हूं और गोपी हूं अपना ब्राह्मण क्षत्रिय ये सारा स्वभाव समाप्त करके मैं गोपी हूं यह भाव स्वीकार करना पड़ेगा यह मंजरी भाव धारण करना पड़ेगा तो यहां पर वो कह रहे श्री सित माधुरी सार अन्य सिद्ध नहीं तार ऐसा माधुर्य अपूर् से विराजमान है माधुर्याद गुण खान श्री कृष्ण अन्य सिद्ध नहीं किसी दूसरी जगह ऐसा माधुर्य का सार कृष्ण के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह ऐसा माधुर्य का सार नहीं दिखता है तेह माधुर्याद गुण खान श्री कृष्ण माधुर्य आदि की गुणखानी गुण खान गुण है और गोपियां भी तेह भी माधुरी की गुण खान है प्रेम का ही दिया हुआ गुण अन्य प्रकाशों में व्याप्त है जहां भी कृष्ण की अनरक्ति थोड़ी बहुत भी मिलती है तो वो गोपियों का प्रेम भाव कहीं गोपियों के द्वारा दिया गया वहां पर विराजमान है यहां यथ प्रकाशे काल जान इसलिए जहां जितना प्रकाश है श्री कृष्ण उतने ही उसके बशीभूत हैं राधा रानी का जितना प्रकाश जहां है वहां कृष्ण उतने ही अधिक बशीभूत होकर के बिराजमान यदि कम प्रकाश है राधा रानी का तो कम वशीभूत ज्यादा है तो ज्यादा सत्यभामा जी द्वारका में सौभाग्य मतगर्भता है श्री रुक्मी जी ऐश्वर्य मतगर्भता ही रह गई उतना सौभाग्य नहीं मिला श्री मथुरा में कुब्जा जी उनको केवल साधारणी रति की ही अधिकारी बनाई तो श्री राधा रानी के प्रकाश का जितना अंश जहां व्याप्त है वहां उतना ही श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त हो रही है गोपी भाव दर्पण नव नव नवे गोपियों का जो भाव है वह मानो दर्पण है जिसमें नए नए श्री कृष्ण दिखते हैं और श्री कृष्ण का माधुर्य गोपियों के भाव गोपियों का हृदय तो है एक दर्पण और कृष्ण वे हैं माधुर्य से पूर्ण आगे कृष्ण माधुरी, गोपियों के आगे श्री कृष्ण का माधुर्य प्रकट हो रहा है दोहा होड़ी। अब गोपी प्रेम और कृष्ण का माधुर्य इन दोनों के बीच में, मच के में होड़ी मच रही है कृष्ण का सौंदर्य कहता है मैं बड़ा और गोपियों का प्रेम कहता है मैं बड़ा दोनों के बीच में होड़ी मच रही है बाहर दोनों ही अपने अपने रूप को बढ़ा रहे हैं मुख नहीं बोले दोनों में कोई भी पराजय मानने के लिए तैयार नहीं है कृष्ण कहती है नहीं मेरा सौंदर्य बड़ा और गोपी कहती है नहीं मेरा प्रेम रूपी दर्पण बड़ा गोपियों का प्रेम है दर्पण कृष्ण का सौंदर्य है बिंब तो बिंब और दर्पण के बीच में होड़ा होड़ी हो रही है नव नव दो हर दोनों अलग अलग प्राचुर्य प्राप्त कर रहे हैं दो करे होड़ा होड़ी हाँ कर्म जप योग ज्ञान विधि भक्ति तप ध्यान या हिते माधुरी दुर्लभ कर्म जप योग ज्ञान विधि भक्ति इनके द्वारा माधुरी की प्राप्ति दुर्लभ है माधुरी की प्राप्ति प्रेम के द्वारा होगी ये सब माधुरी की प्राप्ति कराने वाले नहीं है केवल ये राग रागमार्ग भजे कृष्ण अनुरागे श्री कृष्ण के साथ में राग मार्ग से प्रीति करना राग मार्ग का तात्पर्य है कि कहीं पारिवारिक संबंध को जोड़ते हुए कृष्ण से प्रीति जहां कृष्ण की महिमा के साथ में प्रीति नहीं उनकी क्या डेजिग्नेशन है वे अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं वे बैकुंठ की उनके पास में संपत्ति है बोले हाँ ठीक है रख दो नीचे हमको नीचे कृष्ण त्रिभंगा ले लेते हैं बस ये यहाँ पर प्रीति है तो यहां व्यक्ति से प्रीति है व्यक्ति के पद गोण स्थान उससे प्रीति नहीं तो राग का तात्पर्य है जहां मैन टू मैन रिलेशनशिप है बस और उस रिलेशनशिप में कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है टर्न कंडीशन नहीं है बिना टर्म कंडीशन के जहां मैन टू मैन प्रीति उसका नाम है राग और यदि इस कारण से हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं तो वह स्वपाधिक हो गया उपाधि आगे वृज गोपणों की जो प्रीति है वो रागमयी प्रीति है रागमयी प्रीति का तात्पर्य है कि जहां व्यक्ति से व्यक्ति की प्रीति है स्वरूप से स्वरूप की प्रीति है उनके गुण वैभव ऐश्वर्य उनसे कोई लेना देना नहीं है मैं अपने ऐश्वर्य वैभव से कोई लेना देना मैं श्याम सुंदर के ऐश्वर्य वैभव से कोई लेना देना व्यक्ति से व्यक्ति की प्रीति जहां विराजमान है तो ऐसा प्रेम विराजमान है तो केवल ये राग रागमार्गे जो कृष्ण से प्रीति करें कृष्ण के गुणों के कारण कृष्ण से प्रीति नहीं कि मेरा प्यारा कहीं राष्ट्रपति है वह चक्रवर्ती राजा है वह कलेक्टर है वह ये चीफ uh, मजिस्ट्रेट है इस कारण से प्रीति नहीं है व्यक्ति से प्रीति है उसके पद से प्रीति नहीं उसके गुणों से उसके वैभव से प्रीति नहीं है तो ये है राग मार्ग इष्ट में स्वारस की परमाविष्टता स्वाभाविक की परमाविष्टता स्वरूपगत परमाविष्टता जो है उसका नाम राग है इष्ट स्वारस की रागा परमाविष्टता भवित तन्वैया भवित भक्ति साच रागात्मिक वो रागात्मिका भक्ति है मैन टू मैन यहां पर रिलेशनशिप है प्रीति भजे कृष्ण अनुराग अनुराग से कृष्ण का भजन करती हैं तारे कृष्ण माधुरी सुलभ उसको ही कृष्ण का माधुरी सुलभ है जो कृष्ण की शास्त्र आज्ञा करती हैं इसलिए भजन कर लो तो भय हो गया कृष्ण में ईश्वर इश, ऐश्वर्य है वैभव है दौलत है कृष्ण के पास में इसलिए प्रीति कर लो तो दौलत के कारण प्रीति नहीं है कृष्ण में अधिकार है शक्ति है इसलिए कृष्ण से प्रीति करो ना वो प्रीति नहीं है यहां पर कृष्ण से स्वाभाविक व्यक्ति के स्वरूप के कारण प्रीति है अपने स्वरूप की कृष्ण के स्वरूप से प्रीति उसके वस्त्र वेश दौलत घर पद इनके कारण प्रीति नहीं सही रूप ब्रजाश्रय ऐसा रूप केवल ब्रज में ही प्राप्त है ऐश्वर्य माधुर्य इस रूप में अपूर्व ऐश्वर्य माधुर्य आ गया वो उसके सहायक हैं कारण नहीं रूप ऐश्वर्य माधुर्यमय इसलिए भगवान की एक परिभाषा श्री विश्वनाथ चकवर्ती जी ने दी कि भगवान सावत असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य तत्व विशेष भगवान एक ऐसे तत्व हैं जिनमें असाधारण स्वरूप और ऐश्वर्य विराजमान है दिव्य गुण रत्नालय वे दिव्य गुण के रत्नालय हैं। आने वैभव सत्ता कृष्ण दत्त भगवत्ता जहां जहां भी वैभव दिख रहा है सत्ता दिख रही है वो कृष्ण के द्वारा दी गई है कृष्ण सर्व अंशी सर्वाश्रय कृष्ण सबके अंशी होकर के विराजमान है सर्वाश्रय श्री लज्जा दया कीर्ति धैर्य वैशादी मति ये सब कृष्ण में विराजमान है विशारद माने परम ज्ञान उसका नाम है विशारद और वो विशारद जिसमें विराजमान हो उसको हम कहेंगे विशारद माने श्रेष्ठता श्रेष्ठता जिसमें हो उसका नाम हुआ विशारद और विशारद से संबंधित जो है उसको कहेंगे वैशारधि माने भक्ति श्री कृष्ण का स्वरूपभूत गुण ही है आह्लादी शक्ति का ही एक गुण है वैशादी मत ए सर्व कृष्ण प्रतिष्ठित कृष्ण में प्रतिष्ठित हैं सुशील मृदु बदाम कृष्ण सम नहीं अंग कृष्ण के समान सुशील मृदु बदान कृष्ण के समान कोई और नहीं है कृष्ण करे जगते हित श्री कृष्ण जगत का हित करते हुए विराजमान है कृष्ण देखी नाना जन कृष्ण को देख करके अनेक जन कई निमिष निंदा कृष्ण को तो अनेक जन देखते हैं पान तो गोपियां यदि पलक आता है तो उसकी भी निंदा करती है ब्रज विधि निंदे गोपी गण ब्रज की ये विधि है कि यहां पर विधाता को गाली देती हैं ब्रिज में विधि माने विधाता को निंदे गोपी जन गोपी निंदा करती हैं कि अरे विधाता तू पर सृष्टि तुझ पर सृष्टि करना नहीं आया कृष्ण दर्शन करने वालों के रोम रोम में तुझे नेत्र देने चाहिए थे तूने इतने बड़े शरीर में दो नेत्र दिए और उस पर भी पलक चपका दिए बिल्कुल अनुचित ने सृष्टि की हमारे रोम रोम को देखते देने चाहिए तो ब्रिजे विधि निंदे गोपीगण गोपीगण ब्रिज में विधाता की निंदा करती है सब श्लोक पढ़ी महाप्रभु अर्थ करे सुखे माधुर्य करे आस्वादन यही सब वर्णन करते हुए श्री गोपी का गान इस माधुर्य का आस्वादन करते हैं इसी भाव के श्लोक अब यहां पर श्लोक दे दिए दिएम मकर कुंडल चार्ण जिस समय गैया धूमर ऐसे एक एक गैया नाम लेते भये जाय पधार मकर कुंडल मकर कुंडल कपोल के ऊपर विराजमान चारों कर्ण सुंदर टाण भ्राजक कपोल सुंदर जो कुंडल उनकी चिलक कपोल रूपी दर्पण के ऊपर पड़ रही शुभगम और उस कुंडल की चिलक से कपोल अत्यंत चमक रहे सुविश हास विराजमान है नित्योत्सव कहीं एक दिन उत्सव होता होगा कहीं दो दिन उत्सव होते होंगे हमारे ब्रिज में नित्य उत्सव नित्य आप गई चराने जाएं और नित्य जब लौट करके आए तो महामहोत्सव नित्य हो नृत्पु द्रिव्य प्यवंत है नयनों के द्वारा पान करते हुए भी ये गोपिगण नृत्य थृत्व नहीं हो रही हैं। नावियो नराश ना मुदिता नर नावि दोनों ही मुदित हैं कुपिता निमेह चौ अब एक बार नारी और में चकार का प्रयोग हो चुका है फिर कुपिता निमेश चौ दोबारे जो चकार दिया वह भिन्न उपक्रम में माने सभी लोग मुदित हो रहे हैं परंतु तो कुपिता निमेश कहकर दिखाया कि गोपियों को तो परम परम आनंद की प्राप्ति है और ये विधाता को भी गाली देती हुई विराजमान होती है तो ये महाभाव का एक लक्षण निरूपण किया निमेशा सहता आसन्न जनता कल्पक्षणत्वम आत्मादि तथा हृदय खिन्न ये सारे अनुभव श्री कृष्ण में विराजमान है इस प्रकार महाभाव का निरूपण किया ये पीछे वाले जो चकार है नारियो नराश मिलता कुपिता निमेश द्वारा जो चकार दिया ये गोपियों के लिए है अन्य नारियों से इन नारियों को अलग किया है कुपितान सभी कृष्ण का दर्शन करके ब्रज की जितनी भी नारी है, सभी मुदित हैं परंतु इनके बोध में कुछ विशेषता है वो विशेषता क्या है कि कुपिता निमेश ये विधाता को भी गाली देने लगती हैं बोलो लावंद हरी लाल की जय सभी को दीपावली की बहुत बहुत मेरी प्रणति प्रणाम सबको शुभकामनाएं जय जय श्री आदि तो कल विश्राम रहेगा परसों फिर मिलते कल ग्रहण और कल विश्राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण ग्रता हरि